दरअसल विक्रांत अनिकेत के टेंट से भागते हुए इसलिए आया था क्योंकि उसने अनिकेत की गर्दन काटकर उसका भी मर्डर कर दिया था वो जमीन पर पड़ा कर आ रहा था जबकि उसके गले से लगातार खून की धार बहे जा रही थी अनिकेत के टेंट के बाहर अशोकन अपनी मा के साथ खड़ा था और चुपचाप अनिकेत को तड़पता हुआ देख रहा था धीरे धीरे करके अनिकेत का तड़पना कम होता जा रहा था और फिर कुछ ही सेकंड में उसकी धड़कन रुक गई इसके बाद मेकअप आर्टिस्ट ललिता को अशोकन ने अकेले ही पानी में डूबो मार दिया था वो भी अपनी जान बचाने के लिए हाथ पर मारती रही लेकिन खुद को बचा नहीं सकी इसके बाद तो अशोकन की मां बासु ने अशोकन का पूरा साथ देते हुए एक एक करके सबको मौत के घाट उतार दिया किसी को फांसी के फंदे से लटका करके मारा तो किसी को जिंदा आग के हवाले करके उसकी जान ले ली अशोकन ने पुलिस को चकमा देने के लिए ही अलग अलग लोगो को अलग अलग जगह पर ले जाकर मारा था ताकि पुलिस को पूरा केस सिर्फ दया और निरूपा से रिलेटेड ही समझ में आये समंता को जानबूझकर उसके टेंट के भीतर ही लोहे के रॉड से लटकाकर मारने की कोशिश की गई थी अशोकन ने उसके पैर के नीचे जानबूझकर एक टेबल रख दिया था ताकि वो खुद को बचा सके और जब तक अशोकन वहाँ पर लोगों को मार रहा था तब तक समन्ता टेंट से बाहर निकलकर उसे देख ना सके इसके बाद स्क्रीन राइटर नौशाद अली को अशोकन और उसकी माँ ने घसीटते हुए लाइट हाउस के पास तक पहुंचाया नौशाद काफी हेल्दी था सो उसको घसीट कर ले जाने के लिए उन दोनों को काफी स्ट्रगल करना पड़ा नौशाद को तो बासु ने ही मारा था और उसको बासु ने बड़ी बेरहमी से मारा था बासु ने एक बड़ा सा पत्थर नौशाद के सिर पर पटकते हुए एक झटके में उसकी जान ले ली थी ये सब हो जाने के बाद आखिर में जब सिर्फ कौशिक बचा हुआ था कौशिक को आई बनाने के लिए और उससे दया कर खिलाफ गवाही दिलवाने के मकसद से ही अशोकन ने उसको पूरी तरह से नहीं मारा था अशोकन ने पहले ही दया कर के कपड़े पहन रखे थे ऐसे में उसने बड़ी सावधानी से कौशिक के ऊपर चाकू से वार किया था ताकि उसे ये लगे कि नहीं उन सभी का खून किया है इस तरह से दोनों माँ बेटे ने मिलकर एक एक करके सभी फिल्म क्रू वालों को मौत के घाट उतार दिया अंत में बस उन्हें इसे आखिरी टच देते हुए ये साबित करना बाकी रह गया था कि दया ही मेन कातिल है इसके लिए अशोकन ने अपनी बोट में दया की डेड बॉडी को रख लिया जबकि जिस बोट की चाबी दया करके पॉकेट में से मिली थी उस बोट को अपनी माँ को दे दिया था और फिर इसके बाद अशोकन उसकी माँ एक साथ वहां से निकल गए अशोकन दया करके डेड बोट लेकर समंदर की तरफ चला गया जबकि उसकी माँ अशोकन की बोट लेकर वर्कला बीच की तरफ चली गई अशोकन ने पहले ही अपनी माँ को समझा रखा था कि बोट को कहाँ छुपाना है बासू ने बोट को अशोकन के बताए हुए जगह पर छुपाया और फिर वहीं रुक अशोकन के आने का इंतजार करने लगी उधर अशोकन ने दयाकर की डेड बॉडी को बीच समंदर में ले जाकर फेंक दिया बॉडी के साथ ही उसने दयाकर का बैग और चाकू समेत सभी सबूत भी समंदर में फेंक दिया ताकि किसी भी हालत में ये सब चीजें पुलिस के हाथ ना लगें इसके बाद सुबह सात बजे के पहले अशोकन वापस वर्कला बीच पर पहुंचा और फिर तुरंत अपनी माँ को घर वापस भेज दिया माँ को वापस भेजने के बाद अशोक ने पहले एक पब्लिक टॉयलेट में जाकर अच्छे से नहाया और फिर ब्रेकफास्ट करके बिल्कुल फ्रेश माइंड से ड्यूटी करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच गया उसने अपने बिहेवियर से किसी को तनिक भी शक नहीं दिया कि वो क्या करके आ रहा है फिर जैसे पुलिस स्टेशन में मर्डर होने की खबर पहुंची वो तुरंत ही पूरी टीम लेकर क्राइम लोकेशन पर पहुंच गया वहाँ पहुंचने के बाद उसने बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से केस की जाँच शुरू कर दी किसी को भनक ही नहीं लगने दिया केस की जांच करने वाला पुलिस ही है आज का दिन दोपहर के एक बज रहे थे ऑफिसर पी के मधु के ऑफिस में विक्रांत और पी के साहब चाय पीते हुए आपस में बातें कर रहे थे के बयान के बाद अब केस पूरी तरह सॉल्व हो चुका था ऐसे में पी के साहब विक्रांत के साथ केस को आगे क्लोज करने के प्रोसीजर की चर्चा कर रहे थे थैंक यू सर थैंक यू सो मच पी साहब ने विक्रांत की तरफ देख कर अपना सिरेते हुए कहा यह सब आपकी वजह ऐसी इतनी जल्दी हो पाया वरना हम लोग तो अभी तक इस केस को लेकर इधर उधर भटक ही रहे होते मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता कि इस केस का अंत इस तरह से होगा मैं आपको पूरे त्रिवेंद्रम पुलिस स्टेशन की तरफ से थैंक यू बोल रहा है विक्रांत ने कहा अरे ऐसा मत कहिए मेरी तो ड्यूटी ही है केस को सॉल्व करना मैं ऐसे केसेस हमेशा सोल्व करता रहता हूँ <laughs> पी के साहब ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा ईमानदारी से कहूँ मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इंस्पेक्टर अशोकन भी इस तरह की हरकत कर सकता है मैं तो उसको इतने दिनों से जानता था लेकिन कभी उसे देखकर ऐसा नहीं लगा कि वो ऐसा कुछ भी कर सकता है इस वक्त विक्रांत बेहद एक्साइटेड होते हुए कहा अच्छा पीके साहब एक बात बताइए जब आप अशोकन को लेकर बोर्ड पर जा रहे थे तब तक तो आप उसके साइड थे लेकिन बाद में आपका माइंड चेंज कैसे हो गया कहीं डीएनए रिपोर्ट देखने के बाद तो आपका दिमाग नहीं गुमा हाँ वो तो था ही बी के सामने चाय का कप उठाकर पीते हुए कहा लेकिन सर आपको सच बताऊं तो शुरू में तो मुझे आपके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था भले ही मुझे ये पता लग गया था कि अशोकन ही लाइट हाउस के कपल का बेटा है लेकिन फिर भी मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था की अशोकन कातिल हो सकता है लेकिन सच बताऊ उस वक्त आप इतना अग्रेसिव बिहेव कर रहा था की मुझे आपके ऊपर गुस्सा आ रहा था इस वक्त मुझे ये कहते हुए भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है लेकिन सर उस वक्त ऐसा ही था मैं इसके लिए आपको अभी सॉरी भी बोल रहा हूं कोई बात नहीं मैं आपके सीनियर को ये चीज कल बता दूंगा तो आप उनको सॉरी बोल देना ठीक है विक्रांत ने कहा यह सुनकर पी के साहब के चेहरे का रंग ही उड़ गया उसके माथे पर पसीना आना शुरू हो गया था दरअसल विक्रांत सेंट्रल से आई का टीम लीडर था ऐसे में अगर उसने पीके के सीनियर से एक बार भी उसके बारे में कंप्लेंट कर दिया तो फिर उसके लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी हालांकि विक्रांत ऐसा कुछ करने की सोच भी नहीं रहा था वो बस पीके के साथ मजाक ही कर रहा था लेकिन विक्रांत के इस मजाक ने तो पीके के माथे पर पसीना ला दिया था <laughs> अरे आप परेशान बतो मैं तो बस मजाक कर रहा था विक्रांत ने जोर से हंसते हुए कहा तब जाकर पी के साहब की जान में जान आई फिर उन्होंने विक्रांत को आगे की बात बताते हुए कहा देखिए सर डीएनए वाली बात तो ये थी लेकिन इसके अलावा एक और चीज थी जिससे मुझे अशोकन पर शक होने लगा था क्या क्या चीज विक्रांत ने अपनी बॉइट रेडी करते हुए कहा पी के साहब ने तुरंत ही अपना फोन बाहर निकालकर उसमें एक फोटो विक्रांत को दिखाते हुए कहा इस लड़के को जानते है आप नहीं तो नहीं पता बट हाँ देखा है जरूर से ये साउथ की मॉडल है पी के सामने फ़ोन वापस जेब में रखते हुए कहा एक बार मैं अशोकन के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा था तो उसने नशे की हालत में मुझे बताया था कि जब वो आर्मी में था तब उसकी एक गर्लफ्रेंड थी उसको अशोकन बहुत लव करता था उसके बाद में क्या हुआ कि उस लड़की को एक्ट्रेस बनना था सो वो अपना करियर बनाने के लिए इंडस्ट्री के लोगों के से फ्रेंडशिप करने लगी ये बात अशोकन को कतई पसंद नहीं थी सो उन दोनों का ब्रेकअप हो गया बाद में अशोकन को ये पता लगा कि वो लड़की फिल्म में रोल पाने के लिए कई सारे एक्टर और डायरेक्टर के साथ सो चुकी है अशोकन इस वजह से उस लड़की से बहुत नफरत करता था और आज भी इस टाइप के लोगों से बहुत नफरत करता है अभी जो मैंने आपको फोटो दिखाया वो अशोकन की पुरानी गर्लफ्रेंड की ही फोटो है पीके साहब ने फिर हल्की सांस छोड़ते हुए कहा उस दिन मुझे अचानक से अशोकन की ये बात याद आ गई निरूपा का भी मैटर ऐसा ही था उस वक्त मेरे दिमाग में आया कि हो सकता है कि अशोकन इस वजह से फिल्म क्रू वालों का मर्डर कर सकता है ओह, विक्रांत ने हैरत भरे लफ्जों में कहा तो अशोकन अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से इस तरह के लोगों से नफरत करता था फिर जब उसे दया करके माध्यम से निरूपा के बारे में पता लगा तो उसका गुस्सा उन लोगों के प्रति और बढ़ गया सर अनुष्का ने कहा जब मैं अशोकन से बात कर रही थी तो मुझे पता लगा की अशोकन की मेंटल स्थिति ठीक नहीं है वो एंजाइटी और वायलेंस की समस्या से जूझ रहे डिप्रेशन में रहते हैं मेरा मानना है कि उन्होंने इतना बड़ा क्राइम अपनी बीमारी के चलते भी किया है उनको इस तरह की हिंसा करने में और लोगों को मारने में मजा आता था जैसा माँ वैसा बेटा विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा अगर उसकी माँ को शुरू से ही अच्छा ट्रीट किया गया होता या फिर उसके साथ ऐसा कुछ ना किया होता तो शायद आज ये सब ना हुआ होता शायद अशोकन की लाइफ ना खराब हुई होती सर गलती पुलिस डिपार्टमेंट की भी है थोड़ी हमारी भी है अगर मुझे पहले से भी थोड़ा सा अंदाजा रहा होता या अशोकन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो शायद ये सब हुआ ही नहीं होता अशोकन ने खुद को ब्लेम देना शुरू कर दिया अनुष्का ने कहा इसीलिए क्रिमिनल पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एनुअल साइकोलॉजिकल एक्सेसमेंट प्रोग्राम चलाया जाता है उसे कभी भी आप लोगों को मिस नहीं करना चाहिए क्राइम डिपार्टमेंट वाले लोगो का मेंटली फिट होना बहुत जरूरी है वरना इन लोगों को समाज के लिए ख़तरा बनने में तनिक भी देर नहीं लगती